यर साहेब भाइयों और बहनों इस मौके पर मुझे डॉक्टर पी रॉय याद आते हैं क्यों कि जब मैं देश बंधु के वहाँ रहता था उसी ज़माने में डॉक्टर रॉय वो अपना क्लब लगाते हैं और वो क्लब ये स्मारक है उसके उसकी छाया में रहता है आपको जानना चाहिए कि उनके साथ तो मैं उनके घर पर सन १९०१ की साल में शायद उससे भी पहले एक महीना भर रहा था तो मैंने उनको पूछा कि आप वहाँ क्या करते हैं और कितने मेम्बर हैं तो उनके मेंबर तो तीन या चार शायद पाँच होंगे और सब मित्र थे सब शास्त्र थे तो मिलते थे और वही उनका आराम वही उनकी मज़े और सब कुछ कुछ वहाँ खाते पीते हैं तो उन्होंने कहा कि वहाँ घाट पर बैठे बैठे खाना पीना क्या था लेकिन हम तो आपस आपस में मिल हैं और कुछ ज्ञान वार्ता करते हैं और उसमें से जो हमको मज़े मिल जाती है वो दूसरी तरह से नहीं मिल सकती है तो मुझको उसका स्मरण तो होना ही चाहिए था कि इसी जगह पे आज हम लोग सब मिले अब आपका जो मांगपत्र मुझको मिला है ये आपको समझना चाहिए कि कलकत्ता कॉरपोरेशन के, के तरफ से ये मुझको तीसरे रुपये मिलता मैं इनकार तो क्या कैसे कर सकता था कि मुझको अभी मांगपत्र लेकर क्या करोगे मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ और इतफाक से यहाँ आज पढ़ा हूँ क्यों पढ़ा हूँ वो तो मैंने दूसरे मौके पर बता दिया है तो उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन जब ये मुझको शहीद साहब ने कहा था तो वहाँ तो एक छोटा सा मांगपत्र तो भी कुछ दिया जाएगा तो दें या न दें तो मैंने कहा कि अभी मैं इनकार करूँ वो भी तो कोई अच्छा नहीं होगा और तो उसमें कोई आदम वर्षा भी उसकी बू आ सकती है तो मैंने कहा तो अच्छा वो दे दी, दी तो आपने दिया है लेकिन आपको जानना चाहिए कि मैं तो बहुत लोभी आदमी पड़ा और लोभी भी किसके लिए भरीज न तो मुझको जो पहले दफ़े और दूसरे दफ़े जो तश्तरी वगैरह मिल गए थे तो उनका मैंने नीलाम कर दिया था दूसरे दफ़े मेरा ऐसा ख्याल है कि नरीनी बाबू वो मेयर थे तो उनके हाथों से ही वो नीलाम कर दिया था और वहीं कुछ कोई मारवाड़ी सर्जन थे ऐसा मुझको लगता है हमेशा वो मुझ पर रहम करते हैं और ऐसे मौके से कुछ न कुछ मुझको दे देते थे तो उन्होंने मेरा ऐसा चार कुछ पाँच हज़ार रुपया मुझको दे दिया तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मुझको अगर सचमुच आपको धन्यवाद देना है इस मानपत्र के लिए तो वीर मेर साहब मेरे हाथ में से उस चीज़ में तस्करी और जिसमें मानपत्र रखा गया है बहुत खूबसूरत है मैं मानता हूँ वो सब आप कोई भी दे दें यहाँ मैं नीलाम नहीं करूँगा इतना समय ही नहीं है तो मैं तो उनको कह दूँगा कि आप कम से कम उस वक़्त तो कुछ पाँच हज़ार रुपया मिला शायद ज़्यादा मिला होगा मैं तो भूल गया हूँ तो इसका भी कुछ ऐसा दे दें तो वो हरिजनों के, के दफ्तर में वो चीज़ चली जाएगी तो यहाँ भी तो आपके पास हरिजन तो काफ़ी पड़ेगी वो भी मैं जानता हूँ और यहाँ हरिजन बस्तियाँ भी कलकत्ता में काफ़ी हैं तो जब देशबंधु के हाथ से मुझको मानपत्र मिला था तब मैंने कहा था कि आपका मानपत्र से मैं सचमुच राजी तो तब हूँगा कि कलकत्ता ये सारी दुनिया में स्वच्छता के लिए सैनिटेशन के लिए पहला नंबर दे जो तो हिंदुस्तान में कलकत्ता का नंबर पहला है आबादी में व्यापार में इतने जहाज चले आते हैं उसमें उससे कोई मेरा पेट तो नहीं भर सकता है कोई मुझको दूसरी चीज़ें भी बता दे कि देखो कलकत्ता में ये है वो है उससे भी नहीं हो सकता है लेकिन कोई ये कह सकता है कि कलकत्ता में सबसे ज़्यादा मृत्यु संचार है। कलकर्ता कलकर्ता के कलकत्ता में कलकत्ता के प्रभावी कलकत्ता के रास्ते सब चीज ऐसी स्वच्छ है ऐसी सुंदर रेती है कि जिस जगह पे बाहर से भी यहाँ तो बहुत लोग आ जाते हैं तो खुश हो जाए और जैसा बर्मिंग भी नहीं है को भी नहीं है जोहनिस भी नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि मैं तो बर्मिंग में तो चला गया हूँ और क्या उसका इतिहास है वो भी नुस्खों तो मालूम है और कैसा खूबसूरत वो तो चैम्बर शायद चैम्बर दिन ने बना लिया और उसके बाद तो वो पीछे मशहूर हुए प्रधान भी बन गई लेकिन उन वो सचमुच जो उनका काम था वो तो बर्मिंग को एक सुंदर बना तो हर एक मेयर का ये पैसा होना चाहिए कि अपने हाथ में एक शहर आ गया है तो उसको सच्चा जोहर बना दें ऐसा आज कलकत्ता नहीं है इतना मैं जानता कलकत्ता में इतनी बदबू रही है इतना मेल भरा है कलकत्ता में काफ़ी व्याधियाँ भी पैदा हो जाती है। बच्चे दूध नहीं मिलता है इसलिए मरते तो गरीबों को तो बात क्या पूछ कोई मुझको सुना सकता है कि कलकत्ता में तो दूध की नदियाँ बैठी जितना दूध चाहिए इतना मिल सकता है नहीं मिलता है वो तो मैं जानता हूँ क्यों मिलना चाहिए उसमें इसको कोई शक नहीं लेकिन कलकत्ता की कॉरपोरेशन जब ऐसी बनी उसमें जितने जितने सदस्य पड़े हैं उनकी दिल भी ऐसा हों कि हमको अपना काम नहीं करना है कलकत्ता का काम करना है तब तो कलकत्ता ऐसा सुंदर शहर बन सकता है और जैसा बाहर ऐसा भी भीचर होना चाहिए तो कलकत्ता में आप मुझसे तो ज़्यादा जानते हैं कि इतने गुंडा भरे हैं इतनी इतनी गंदगी कल में कलकत्ता में फे, फैल गई है और एक भाई ने तो उसको लिखा वो वो वो गोहत्या न हो इसलिए कानून बनाने की बात कहते हैं तो वो मुझको दिखते ही अच्छा दिखते हैं वो कहते हैं कि कलकत्ता में किस तरह से गवादी लोग काम करते हैं वो तो देखो और वो तो हिंदू पड़े हैं तो वो यहाँ कलकत्ता में फूका की क्रिया होती है आप नहीं जानते हैं और बाहर नहीं भी जानते हैं बहने शायद नहीं जानते उनको मैं खबर देना चाहता हूँ कि कलकत्ता में फूका की क्रिया होती है और फूका की क्रिया तो ऐसी निर्दय है कि जो कोई इंसान भी नहीं कर सकता मैं उसके भी ध्यान में नहीं जानना चाहता तो इतना तो मैं आपके मानपत्र के बारे में कहना चाहता हूँ और कलकत्ता की कॉर्पोरेशन को अभी तो बहुत बड़ा काम आ गया है ये भी एक स्वच्छता का ही काम है कि सबको हिंदू मुसलमान आज तो हम कहते हैं कि सब एक सा हो गया है लेकिन सच्चा एक साथ तो तब होंगे कि जब कलकत्ता के जितने कॉर्पोरेशन के सदस्य हैं वो अपना अपना ये धर्म मान ले कि अब हम हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों में कुछ भी झगड़ा न हो इसके लिए हम काम करें तब तो मैं समझता हूं कि वो कायमी चीज़ हो जाएगी इतना तो मैं आपको आपके मानपत्र के बारे में कहना चाहता हूं लेकिन मुझको तो काफ़ी चीज़ हमेशा जैसे कहता हूं ऐसी सुनाने की है तो मैंने कुछ तो तो याद रख लिया तो पहले तो मैं चेटा का ही स्मरण करूँ तो मुझको वो ईस्ट बंगाल के प्रधान मंत्री है वो कहते हैं कि वर्मा से कुछ 1500 सौ टन या तो अधिक अधिक आ सकते हैं लेकिन आज वर्मा की गवर्नमेंट ने ऐसा ही कह दिया है कि तो 1500 सौ टन के उसके नजदीक हम चावल तो भेज सकते हैं तो वो तो आने चाहिए दो तीन दिन में वो जहाज़ आना चाहिए तो क्या वो वहाँ से 1500 टन चावल तो नहीं दे सकते हैं इतना मैं लोग भी नहीं कर सकता हूँ नाजिमुद्दीन साहिब कहते हैं लेकिन कम से कम 500 टन तो दे तो कलकत्ता में तो अरे वो चिटा गाँव में लोग मर रहे हैं वो, वो बात तो सच्ची है इतने मेरे पास दाल भरे हैं कोई मुझको डिगते भी हैं तो उसका क्या कर तो मानता हूँ कि वो पाँच पाँच टन तो उनको मिलना ही चाहिए कुछ भी हो वो तो राजेंद्र बाबू के हाथ में वो चीज़ पड़ी मेरा हिस्सा ख्याल कि वो वो मेंबर आज भी उसी काम के लिए तो हैं तो उनको मैं तो यहाँ से ही प्रार्थना करूँगा तार तो आज पहुँचते नहीं है जल्दी से ये ज्यादा कल खज्जर में तो उन, उनको ये पता चल जा सकता है कोई साहसिक अखबार नबी से तो आज रात को भी भेज सकते हैं तो के गांधी ने तो ये आपको प्रार्थना की है कि 500 टन वो तो आप चीटागा और जो जा जाएगा उसको जहाज को चीटागांव रोक सकते हैं क्योंकि वो तो बड़ा बंदर है तो वहीं रोक ले तो गरीबों को वो पाँच टन तो मिल जाए कोई ऐसा न माने मुझको ऐसी तार आते ही सही कि वहां जो ऑफिसर लोग हैं वो सिर्फ मुसलमानों को ही लेते हैं थोड़े हिंदू हैं बहुत नहीं है लेकिन उसमें गरीब भी बढ़े उसमें आज तो किसी के पास तबंगा के पास भी चावल कहाँ हैं पैसे तो हैं लेकिन चावल कहाँ से उनको खाना नहीं है पीना नहीं है कुछ मिलता नहीं है तो वो अगर हैं तो वो तो दुरुस्त होना चाहिए मैं नहीं, नहीं कभी भी कबूल करने वाला हूँ कि वो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पड़ी है वो कभी इस चीज़ की बर्दाश्त भी कर सकते हैं नहीं हिंदू को मरने दो उसको कुछ देना है लेकिन आज बेचारे जो अमरदार हैं उनको एक किस्म की की तालीम दी गई है वो फिर कहा जल्दी बनने वाले थे तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरी तो उम्मीद है कि वो कभी होने वाला नहीं है और हिंदू क्या मुसलमान क्या जो कुछ भी वहाँ चिटागांव में पड़े हैं उनको ये मदद मिलनी चाहिए इतना तो मैं आपको सीटागांव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ अभी दूसरी बात ये खबर आ तो शहीद साहिब को भी वो खबर मिली मुझको भी खबर मिल गई कि वो वो मुझको आज तो पता था तो हिंदू महासभा के जो प्रमुख है डॉक्टर चैटर्जी वो मुझको मिल गए तो उन्होंने मुझको कहा कि मैं तो तुमको मीठी खबर देने के लिए आ गया हूँ थोड़ी कर भी हुई है लेकिन निश्चित कह रही कहूँ तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ तो गोवा बृंडास्टी शुरू हुआ तो उन्होंने ये देखा कि अभी हिंदू मुसलमान मिलजुल कर और देश के नेतृत्व ऐसा मौका था तो किसी ने डर भी उनको दिया था कि वहाँ तो मुसलमान तो को देखने में भी नहीं आएगा शायद हिंदू ही मिलेगी लेकिन हुआ ऐसा कि अपनी ही इच्छा से मुसलमान भी आगे हिंदू भी आगे जैसे कि कभी आपस आपस में मिलते ही नहीं ऐसा ऐसा नजारा उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वो खुश हो गए कि इस तरह से चलता और वहां ऐसा बना कि वो वो वो हिंदू महासभा में के भी जो है ना नेशनल गार्ड या तो कुछ भी नाम तो मैं भूल गया हूँ और देख के तो नेशनल गार्ड है तो वो भी दो आपस आपस में मिले जुले और जैसे कि वो वो लड़ते ही नहीं थे इस तरह से वो थे ऐसा उन्होंने सुनाया और पीछे भीतर चले गए तो भीतर भी उनको जी तो देखने में आया वो तो अच्छा था लेकिन जब वापसी में आए तो उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो बीमारी पैदा हो गई तो वो तो चांदपुर में हुई और कोई दूसरी जगह भी मैं तो गया क्या हुई तो उन ऐसा सुन लिया कि अच्छा पारा में कुछ हो गया है तो वह हिंदुओं ने ऐसी जागती की कि मुसलमानों का खून हो गया और बस वो दोनों के बीच में भगड़ाई हो गया और झेल फेंट ये उनको कहाँ से मिला तो वो तो अखबारों के मार्फत से मिल सकता है और पीछे कोई आदमी चले जाते हैं तो जाने वाले ऐसा एक की दस्त बना देते हैं तो वो मुसलमानों को पीछे गुस्सा आ गया मैं कबूल करूँगा कि वो तो गुस्सा नहीं आना चाहता अगर उन्होंने एक वक्त मान लिया कि हिंदू एक जगह पे जंगली हो जाते हैं तो क्या हम हम भी जंगली बन जाए और ऐसा एक दूसरों का बदला देने का ही हम हमेशा के लिए कायम रखें तो हम कभी एक दिन तो बनने वाले नहीं हैं लेकिन उन्होंने मुझको सुनाया कि ऐसा चाँदपुर में हो तो है बहुत तो कुछ खराबी तो नहीं हुई लेकिन हुई तो सही कुछ बिगड़ा भी सही तो मुझको ऐसा लगा कि मैं यहाँ से कह और शहीद साहिब ने छोटा सा फैसल दिया कि वहाँ क्या हुआ तो मैं भी तो वहाँ चला गया था तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वो लड़े तो सही उसमें कोई शक नहीं है कुछ एक का ही गुना था ऐसा भी नहीं कह सकते हैं लेकिन हिंदू वहाँ अक्सरियत में हैं तो हिंदू को तो बदलास कर लेना चाहिए अगर कैसा कुछ हो भी गया हो तो मैं कहूँगा कि वहाँ गुनेगा तो हिंदू को ही मानना और मेरे लिए तो मुनासब है तो उनको काफ़ी डांटा लेकिन पीछे उन्होंने क्या किया वो तो देखने लायक बात है तो उन्होंने ही कहा और मुसलमानों ने भी कहा कि अभी हम तो भूल जाएगा हमको कुछ जहर है उसका हम किसी किसी चीज की डांट भी नहीं चाहते हैं कि हिंदू को कह दो हम तो आपस आपस में मिल गए हैं पूरे पूरे नहीं मिले थे वो भी मैं आपको कबूल करना चाहता हूँ लेकिन आखिर में पीछे काफ़ी हम बैठे थे तो वो उन्होंने तय किया कि हमको मिलना ही हो और आखिर में पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों ने कहा कि हम जिस जगह पे रहते हैं एक अमन सामन रहते एक ही गली में कि इस बगल हिंदू है तो सामने मुसलमान वो तो बेचारे मिशिन हैं गरीब हैं वो वो वहाँ तो एक बड़ा वर्कशॉप पर सबसे बड़ी है हिंदुस्तान में तो वहाँ करीब पचास प्रजाती कितना बहुत भूल गया शायद कम लेकिन उसमें हिंदू है मुसलमान दोनों कारीगर पड़े थे वो लोग काम करते हैं इसमें ये झगड़ा हो गया तो शर्मिंदा बने के वो झगड़ा भी नहीं होना चाहिए था तो आखिर में हम गए हिंदू बैठे मुसलमान बैठे अच्छी तरह से दोनों ने पेट भर के नारा भी पुकारा और हमने तो ऐसा ही समझ लिया कि यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं इस तरह से वो चले तो उसको अगर कोई भी अखबार दौरा के कहे कि यहाँ तो ऐसा हो गया है या तो कोई आदमी चला जाता है मुसाफर और पीछे चाँदपुर जाता है या तो किसी भी जगह पे जाता है उसको बनाता है और पीछे जहर फैलाता है तो वो गुनाह करता है लेकिन जहर फैलावे तो भी उनको जहरी क्यों बनना है तो मैं ये कहूँगा कि चाँदपुर में जो हो गया वो नहीं होने के लायक बात ही लेकिन मैं आपको कह तो दूँ कि इस तरह से वहाँ हो गया और कचा पड़ा मैं आखिर में क्या हुआ वो भी मैंने सुना दिया कि जिससे वहाँ के मुसलमान थे वो सबके समझ ले कि अभी किसी मुसलमान को पागल बनना ही नहीं आखिर में नवखाली में तो उनको उनके हाथों में इस्लाम पड़ा इस्लाम की खूबसूरती बनाना इस्लाम की खूबसूर खुँछ, ख़ूबियाँ बटाना वो नौखाली के मुसलमानों के हाथ में डाके के मुसलमानों के हाथ में चिटा के मुसलमानों के हाथ और मैं सुनता हूँ अभी कि शहरत में तो शहरत में हो गया शहरत तो था आसाम में और अभी पाकिस्तान में आ गया तो वहाँ के जाहिल मुसलमान हर चीज हर किस्म की चीज़ें कर लेते हैं लेते हैं काफ़ी वहाँ हिंदू पड़े हैं शरीक मुसलमान पड़े हैं वो उनको उनको शांत रखने की भी कोशिश करते हैं लेकिन जल्दी से वो शांति पैदा नहीं होती है तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इससे न हिंदू को घबराहट में पढ़ने का है न किसी जगह पे मुसलमान को घबराहट में पढ़ने का और सारा का सारा जो जो पाकिस्तानी बंगाल है और यहाँ जो वेस्ट बंगाल है, उसको हिंदुस्तानी बंगाल का तो दोनों को मिलजुल कर रहना है जैसा शहीद साहर ने अपनी अंग्रेज़ी जबान में कह दिया है कि वो हिंदू को और मुसलमान को इस तरह से मिलजुल कर रहना है कि वो भूल जाए कि हम हम अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग, अलग हुकूमत के माथह पर हुकूमत जब आपस आपस में मिलजुल कर दोस्ताना तो से काम करे तो मुझे क्या वजह है कि हिंदू और मुसलमान आपस आपस में झगड़े या तो यूं समझे कि हम तो अलग अलग हैं और कभी एक हो ही नहीं सकते हैं तो तो उसमें तो पीछे ऐसे भी हो जाता है न कि ये काम जो बिगड़ जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए तो मैं ये समझता हूँ के वो जितने लीडर्स पड़े हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान तो उन लोगों को आज तो एक ही काम करना है कि तो हम तो गरीब उसको जहर भी फैलाया वो जहर को अभी अभी पकड़ लेना और उसको फेंक देना वो जल्दी से हो जाए तो इसलिए आज जो अपने को लीडर्स मानते हैं उनका एक ही पैसा हो जाता है वह हिंदू है या तो मुसलमान है कि बाकी जो आम लोग हैं उनको बताना कि अभी आप भूल जाए कि आप मुसलमान हैं और ये हिंदू है और वो झगड़ा का बायस हो सकता है झगड़ा का बायस अभी बिल्कुल मिट गया है ऐसा अगर नहीं होगा तो मुझको डर है कलकत्ता में इतना हो गया है लेकिन उसका पूरा फायदा हम उठाने वाले नहीं हैं और एक दूसरी बात भी, मुझको तो जब मैंने सुना तब कि यहाँ जितने मुसलमान थे वो वो पहले पहले तो कहते थे वो एक निकला था वहाँ से सेंटर में से और वो 15 तारीख के पहले से निकला था कि जितने मुसलमान कहीं भी पड़े हैं उनको पसंद भी करना है कि वो पाकिस्तान में जाएंगे अगर हिंदुस्तान मिटे तो कि हिंदुस्तान में ही रहेंगे और इसी तरह से हिंदू जो पाकिस्तान में पड़े थे वो पाकिस्तान में रहेंगे कि वो हिंदुस्तान में आता तो उस वक्त तो पागलपन अभी कहाँ मिटा है पूरा पड़ा तो पागलपन में वो हिंदू ने कह दिया कि अच्छा हम तो हिंदुस्तान में जाते हैं तो चले आए और मुसलमानों ने मान लिया कि अभी अच्छा तो यही है कि हम हम तो पाकिस्तान में चले जाए और अभी होता क्या रहा है कि इतने मुसलमान वहाँ कराची में चले जाते हैं इससे कोई पाकिस्तान बहुत ऊंचे जाने वाला है वो मैं मानने वाला नहीं मुझको तो शर्म आती है कि इस तरह हो गया कि हिंदू कोई आराम से पाकिस्तान में रह नहीं सकता या तो कम से कम अमल तो हो ही नहीं सकता तो इसका यही मतलब हो गया क्या कि पाकिस्तान है वो मुसलमानों का ही अमल वहाँ हो सकता है और कोई हिंदू अमलदार तो बन नहीं सकता है कोई हिंदू एजुकेशन इंस्पेक्टर भी कैसे कैसे बने पीछे डॉक्टर भी कैसे बने क्या बने और क्या नहीं कहाँ तक हम इस चीज़ को ले जाएंगे उसको बताएंगे और यहाँ तो यहाँ ऐसा ही करें कोई मुसलमान डॉक्टर पाकिस्तान वो हिंदुस्तान में देखने नहीं आना चाहे वो है तो दरिया में चला जाए या तो वो वो वो पाकिस्तानी ये अगर है सचमुच दोस्त दोनों का दिल तो तो मैं क्या कहूँ कि हमने एक जेर बोया जो बीच हमने डाला है वो जहर था अभी वो उसको मिटाना दूर करना तो वो तो दोनों कौम और दोनों के लीडर मिलकर वो काम सरेटअप हो वो हो गई करते तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर है उनसे भी कहूँगा और ईस्ट बंगाल के मिनिस्टर है ख्वाजा साहिब को और यहाँ टहुल्लब बाबू को दोनों को भी कहूँगा कि आपस आपस में मिलकर कुछ तय तो करो कि कोई मुसलमान अगर ऐसा चाहता है कि मैं तो वेस्ट बंगाल में पराठा वहीं मेरे बच्चे कच्चे सब थे अभी मैं नौखाली में क्यों रहा या तो डाका में छोड़ूं, तो उनको वापस भेजें यहाँ प्रभुल बाबू को पूछे इस तरह से होना है यहाँ से कोई हिंदू एक मूर्खता से गलती से वहां था अमलदार कल और यहाँ से भागा, और ऐसा था अभी तो मैं रह नहीं सका बच सकूंगा पाकिस्तान में अगर ऐसे अमलदार लोग मुस्लिद बन जाए तो दूसरे बेचारे आम वर्ग है वो तो किसी वहाँ निभ सकता है इसलिए मैं तो कहूँगा कि दोनों वजीरों को मिलकर आपस आपस में टेक करना चाहिए कि जिस मुसलमानों को अपना दिल बदल बदल दिया है और कहते हैं कि हम वेस्ट बंगाल में जाए और कोई हिंदू कहते हैं कि जो वहाँ से आगे गया कि हम तो पाकिस्तान में चले जाएँ तो उनको जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो वो झूठे तरीके से कोई दिन में मेल हैं, सचमुच मुझो तो दिल से मानते हैं तब तो उनको ये करना चाहिए और दोनों वजीलों को भी ऐसे करना चाहिए उस बारे में मेरे दिन में कोई शक नहीं तो वो तो मैंने आपको ये ऑफिसर लोगों के लिए कह दिया अभी खुलना की बात मेरे पास आ गई मुझको बुरा लगता है के अभी खुलना है और तो खुलना तो पंद्रह तारीख के रोज़ तो पता नहीं था कि खुलना वो पाकिस्तान में गया है वहाँ वो तो अक्सर यथ हिंदुओं की है तो हिंदुओं ने वहाँ तो मनाया वो हिंदुस्तान मनाया या तो यूनियन दे मनाया अभी तो वो तो पाकिस्तान में चला गया था तो मुसलमान क्यों न मनाए कि ये अभी तो पाकिस्तान में आया है तो हम उसको मनाते मैं कहूंगा अगर मैं मुसलमान रहूँ तो अभी तो वहां चल रहा है। 24 तारीख और 25 तारीख या तो 26 तारीख मुझको कोई याद नहीं है लेकिन मुझको तो कोई पता नहीं लेकिन वो मुझको डॉक्टर चैटर्जी ने बताया कि ऐसी कोई बात है तो मैं तो भूल गया हूं। काफ़ी लोग मुझको मिल जाते हैं तो मुझको लगा कि अभी उस बारे में मुझको कहना चाहिए तो अभी तो हो रहा है वो तो कोई चीज़ तो पहुँचने वाली नहीं तो शहीद साहि को बताया कि ये बात है उसका क्या तो वो कहते हैं कि उसमें कोई भय रखने की क्या आ, कोई गर रखने की गुंजाइश नहीं है वहाँ लोग पड़े मनाएंगे तो सही अभी वो रोक रुख, रोकना चाहें तो वे भी तो नहीं रोक सकेंगे लेकिन मुझको ये पता चला है शहीद साहिब कहते हैं कि वहाँ तो मनाने वाले हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मनाने वाले हैं तब तो मैं खुश हो गया अगर ऐसा ही है तो मैं तो दोनों को धन्यवाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह से अगर मना है तो भले क्यों कि अगर दूसरी तरह से हम मनाते हैं तो उसका बुरा असर यहाँ तो सही लेकिन दूसरों पर भी पड़ेगा मैंने कल तो कह दिया था कि वो नमो शुद्ध रहे तो अभी घबराहट में पड़े हैं कि हम क्यों उनका तो काफ़ी तादाद में पड़े हैं एक एक, एक ऐसा पॉकेट बन गया तो वो वो दूसरा करे भी क्या उसमें तो बीच में पड़े हैं तो वो वो अभी घबराहट में पड़े हैं तो वो पीछे यहाँ अगर इस तरह से मनाते हैं तो वो भी कुछ मनाने का चेष्टा करें सब जगह से जिस जगह पर हिन्दों को बुरा लगा है तो वहाँ मनाने की चेष्टा करें तो हमारा काम बिगड़ जाता है इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मनाना क्या था जो कुछ भी हुआ हम पाकिस्तान में रहें तो भी क्या है हिंदुस्तान में रहें तो भी क्या है सब हमारा देश है और हम उसी देश के पड़े हैं पीछे हम पाकिस्तान में आज गए अथवा तो हिंदुस्तान को पड़वा देंगे और हम हिंदू हैं तो भी क्या मुसलमान हैं तो भी क्या तब तो, तो मैं समझूँगा कि ये जो हमने कलकत्ते में शुरू किया है वो ठीक है अगर ये नहीं होता है तो उसको डर है कि तो कलकत्ते का तो एक सोडा वाटर बॉटल जैसा बन जाए और पीछे खुश होकर वो निकल जाए गैस निकल गया और ख़त्म हुआ और शायद बोतल भी फूट जाए तो ऐसा अगर हमने किया है तो किसकी शर्म की बात होने वाली है और मायूसी भी कलकत्ता के शहरियों को कितनी होने वाली है तो कलकत्ता के शहरियों को तो पूरा पूरा समझकर कर ये काम को करना है और करें तो पीछे उसकी जो जो खुशबू है वो सारे हिंदुस्तान में चली जाएंगे तो माने हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान आ गया और हिंदुस्तान आ गया उसमें वो काम हो सकता है तो मेरी आखिर की तो ये प्रार्थना देने वाली है वो हम करें लेकिन बाउंड्री कमीशन का या तो रेडप्रीत साहब का जो अवॉर्ड बना है उस एवॉर्ड पर हमको कायम देना ही चाहिए देना उसको अगर कोई भी इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो दोनों सल्तनत दोनों हुकूमत मिलकर आपस आपस में फैसला करें तब तो हम शांति से रह है सकते हैं अगर नहीं तो पीछे वो जिनके दिल में बुरा लगा है वो अपने दिल में वो बुरी चीज़ रखे और रखे पीछे किसी न किसी तरह से उसको उसको बदलने की कोशिश करें बदलने की शराफत से कोशिश एक ही बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों हुकूमत मिलकर कुछ भी करना चाहते हैं और समझें कि इससे हम ज़्यादा आपस आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं तो करें अगर दोनों हुकूमत मिलजुल कर कोई नहीं कर सकते हैं तो जो एवॉर्ड बना है उस एवॉर्ड पर कायम रहकर सबको रहना ही चाहिए वैसे वो मुसलमान है तो भी हिंदू है हिंदू में नमोशुद्र हैं वो बुद्धिस्ट पढ़े कोई भी पढ़े उसको परवानी है और मुझको तो मैंने कल कहा कि डर ही मैं तो मैं तो रखता ही नहीं कि पाकिस्तान में रहूँ तो भी क्या हिंदुस्तान में रहूँ तो भी क्या सब मेरा उम्र तो था और मुझको कौन खा जा खा जाने वाले हैं अगर मेरा दिल साफ है और मेरे साथ ईश्वर बड़ा है तो सारी सल्तनत सारी दुनिया मुझको खा नहीं सकती है तो एक हिंदुस्तान के दो टुकड़े बने उसमें से एक टुकड़ा क्या एक मेरे जैसा मिश्र खाने वाला और इसी तरह किसी को खाने वाला नहीं है इसमें मुझको कोई शक नहीं मेरा काम हो गया।